प्रश्न भगवान बस यही एक अभीपा है मौन के गहरे अतल में डूब जाऊं छूट जाए यह परिवेश शब्दों का महद व्यापार सिखा ज्ञान सारा और अपने ही निबिड़ एकांत में बैठा हुआ चुपचाप छाप अंतरलीन हो सुनता रहूं मैं शून्य का संगीत प्रतिपल योग प्रीतम यही अभिप्सा करने योग्य है अभिप्सा और आकांक्षा के भेद को समझ लेना आकांक्षा होती है सदा पर को पाने की अन्य को पाने की इसलिए आकांक्षा में बंधन पर निर्भरता है मिल जाए तो भी दुख न मिले तो तो दुख है ही जीवन के इस महत सत्य को समझने की कोशिश करो जिनको धन नहीं मिलता वे दुखी क्योंकि उनको लगता है हार गए असफल हो गए कुछ कर ना पाए कुछ जीवन में सिद्ध ना कर पाए कि हम भी थे कि हम भी कुछ थे जीवन असार गया और जिनको धन मिल जाता है वो भी दुखी वो दुखी हैं इसलिए कि जीवन भर दांव पर लगा दिया धन कमाया और धन में कुछ है नहीं मगर धन मिलने पर ही पता चलता है कि इसमें कुछ है नहीं और अब बहुत देर हो गई अब किसी से यह कहना भी कि धन में कुछ नहीं है ना हक अपनी और बदनामी करवानी तो लोग और हंसेंगे कि तुम मूड़ हो जिंदगी भर जिस चीज के पीछे दौड़े अब तुम्हें होश आया तुम्हें बुद्धि पहले ना थी तो धनी धन पाके भी चुप रहता है भीतरी भीतर पीड़ित होता है दुखी होता है रोता है और बाहर मुस्कुराहट पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भीतर तो बेचैन होता है क्योंकि देखता है कि पद पे तो आ गए हम मिला तो कुछ भी नहीं कुर्सी कितनी ही ऊंची हो जाए इससे मिलना क्या है तुम तो जो थे वही हो सिर्फ कुर्सी की ऊंचाई से तुम्हारे चैतन्य की ऊंचाई नहीं बढ़ जाएगी कहा से इतना आसान होता कि कुर्सी की ऊंचाई से चैतन्य की ऊंचाई बढ़ जाती जोड़ी में धन के बढ़ने से भीतर की निर्धनता मिट जाती का आसान होता कि बाहर यश फैल जाता नाम फैल जाता ख्याति फैल जाती और भीतर सब कुछ तृप्त हो जाता संतुष्ट हो जाता पर ऐसा नहीं होता सब मिलके भी कुछ मिलता नहीं ये मिलने पे पता चलता है लेकिन तब तक पूछ कट चुकी होती अब किसी और को यह कहना कि हमारी पूछ भी कट गई और कुछ नहीं मिला और भी भद्ध होगी तो कटी पूछ वाला हंसते रहता है वो कहता है कि बड़ा आनंद आ रहा है पूछ क्या कटी जब से पूछ कटी है तब से आनंद ही आनंद है एकदम वर्ष हो रही आनंद की तुम भी कटवा लो और जिन जिनकी कट जाती वो सब उसी क्लब में सम्मिलित होते जाते क्योंकि फिर वो एक दूसरे के हालत समझने लगते अब किसी से क्या कहना अब चुप ही रहने में सार है अगर इस दुनिया के सारे प्रतिष्ठित लोग राजनेता धनी अपने अपने जीवन की व्यथा को खोलकर कह दें तो क्रांति हो जाए लोगों की दौड़ बंद हो जाए अगर दुनिया के सारे धनी एक स्वर से कह दें कि हमने धन पाया और कुछ भी नहीं पाया तो तुम्हारी धन की दौड़ एकदम ठहर जाए लेकिन वे कहते नहीं वे कह नहीं सकते क्योंकि वैसा कहना अपने जीवन भर पर कालिख पोत लेनी होगी तो लोग कहेंगे तुम कैसे मूड हो तुम क्यों दौड़े ऐसी चीजों के पीछे जिसमें कुछ भी नहीं था तो जो हारे हैं वो भी सांझलाएंगे कि तुमसे तो हम ही अच्छे देखो ना हम दौड़े ही नहीं हे हारे दौड़े भी थे लेकिन अब वो अपनी हार में भी अहंकार की तृप्ति करने लगेंगे और वो कहेंगे कि हमें पहले ही से पता था तुम्हें जगह जगह ये लोग मिलेंगे जो तुमको हर वक्त कहेंगे हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है ऐसी कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में जिसका लोगों को पहले से पता ना हो एक कहता है मैं पहले से पता है कोलंबस ने जब पहली दफा जाने की चेष्टा की अमरीका इस आधार पर कि पृथ्वी गोल है कोई साथ देने को राजी नहीं था एक व्यक्ति समर्थन को राजी नहीं था वो तो एक झक्की स्पेन की रानी ने कहा कि ठीक क्या हर्जा है कितना खर्च होगा बहुत बहुत नुकसान ही होगा थोड़ा बहुत तो हो जाएगा अब तुझे इतनी जिद है तो कर देख सारे लोगों ने रानी को कहा कि व्यर्थ पैसा खराब होगा यह आदमी मरेगा 90 आदमी यह साथ ले जा रहा है उनकी जान खतरे में और रानी झटकी थी उसने कहा कि हो नहीं तो वैसे हजारों लोग मर जाते युद्धों में नब्बे आदमियों की क्या कीमत और एक आदमी को इतना फितूर सवार है कर लेना तो इसको मन की पूरी कोई एक आदमी पक्ष में नहीं था फिर कोलंबस पहुंच गया अमेरिका और उसने खोज लिया अमेरिका और जब वो लौट के आया तो सारे लोग पूरा मुल्क ही ये कह रहा था अग्रे हम तो पहले ही कहते थे कोलंबस तो बड़े हैरान हुआ जो मिले वो ही कहकर हमने कहो हमने पहले ही कहा था ना हम तो सदा से कहते थे कि भाई कोई सांस दे बिचारेगा वो ठीक कह रहा हम पे होता धन तो हम ही साथ दे देते एक आदमी ऐसा ना मिला जो ये कहे कि हम इसके विरोध में थे कोलंबस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं तो चकित हो गए कि लोग भी हद गए लोग इतने आत्मविश्वास से कहते थे कि हमने तो पहले ही कहा था कि उनसे ये कहना भी अच्छा ना लगता कि भैया तुम ही विरोध में थे रानी ने एक भोज आयोजन किया कोलम्बस के स्वागत में देश के सारे धनी सारे प्रतिष्ठित लोग दरबारी सब उपस्थित थे वजीर मंत्री इत्यादि इत्यादि सेनापति उन सब ने रानी से कहा इसमें ऐसी कौन सी खास बात है अरे ये तो कोई भी कर सकता था पृथ्वी गोल है इसमें कोई कोलंबस ने कोई बड़ा गजब नहीं कर लिया कोई असंभव संभव नहीं कर दिखाया ये तो कोई भी कर सकता था कोलंबस बैठा ये सुनता रहा इन सब की बात बोझ चलता रहा वो सभी ये कहते रहे हम तो पहले ही कहते थे इसमें कुछ खास मामला नहीं है बेकार पैसा खराब करना लेकिन आपको जिद थी कर लिया ये तो होने वाला था ये तो तय ही था कोलंबस से न रहा गया तो उसने एक अंडा उठाया आपने थाली में से और कहा कि इसको कोई खड़ा करके बता दे कई ने कोशिश की अंडे को कैसे खड़ा करोगे वो झट से लुढ़क जाए लोगों ने कहा अंडा कहीं खड़ा हो सकता है सब कहने लगे अंडा कहीं खड़ा हो सकता है वो कहने लगे कोलंबस पागल हो गया ये लंबी यात्रा का परिणाम होगा तीन महीना पहुंचने में लगे पानी ही पानी पानी ही पानी वो घबराया रहा होगा कि पहुंचते जमीन पे कि नहीं पहुंचते फिर लौटते वक्त पता नहीं अपने देश वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं ना ओ, ठीक चल रही कि नहीं क्योंकि ना तो यंत्र थे न हिसाब था कहां टकरा जाएंगे क्या होगा इसका दिमाग खराब हो गया अंडा कहीं सीधा खड़ा हो सबने कोशिश की सबने कह दिया नारायण ये कभी नहीं हो सकता ये आदमी पागल है हम तो पहले ही कहते थे कि ये आदमी पागल है वो कहने लगे <laughs> कोलम ने उठाया अंडा उसे एक झटका दिया टेबल पर जोर से तो उसकी पेंदी अंडे की अंदर सड़क गई और वो खड़ा हो गए उसने अगर देखो ये खड़ा है उन्होंने कहा तो कोई भी कर सकता है इसमें क्या खास बात है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो कोई छोटा बच्चा कर सकता है। इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कोलम ने कहा कि जरा तुम सोचो तो कि तुम क्या कह रहे हो बार बार जो काम करके बता दिया जाता है वो कोई भी कर सकता है और जो काम करके नहीं बताया जा सकता जब तक नहीं बताया गया तब तक कोई भी नहीं कर सकता तुम थोड़ा विचार तो करो लोग ऐसे हैं किसी की सफलता भी स्वीकार नहीं कर सकते अपनी विफलता स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए जो सफल हो जाते हैं वो बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की कि साफ साफ कह दें कि हमें कुछ मिला नहीं क्योंकि उनको डर लगता है कि सारे विफल लोग कहेंगे कि हम तो पहले ही कहते थे तो एक तो जिंदगी गवाई ठीकरे कमाने में और फिर लोगों की निंदा सा हो बदनामी सा हो और लोगों की हंसी सा हो और मखोल सा हो इससे बेहतर है चुपचाप रहो अब जो हुआ सो हुआ अब ये बात कहो ही मत अब बाहर मुस्कुराते रहो और बाकी लोगों को भी दौड़ने दो दौड़ ही दो ऐसे ये पागल दौर जारी रहती आकांक्षा कभी भी तृप्ति नहीं लाती सफल हो जाए तो भी नहीं असफल हो जाए तब तो लाएगी ही कैसे अभिप्सा बड़ी और बात है ठीक उल्टी बात है आकांक्षा होती पर की अभीपसा होती स्वाकी, अभीपा होती आत्म अनुभव की योग प्रीतम यही अभी आवश्यक है यह अभीपसा तुम्हें पूरा पूरा पकड़ ले तन प्राण से पकड़ ले एक झंझावात की तरह पकड़ ले तुम्हारे रोए रोए में समा जाए तुम्हारी पोर पोर में बैठ जाए तो क्रांति घटित हो जाएगी और मैं देखता हूँ कि रोज रोज ये अभीपा तुम्हारी सघन हो रही तुम ठीक कहते हो मोन के गहरे अतल में डूब जाऊ छूट जाए यह परिधि परवेश शब्दों का महद व्यापार सीखा ज्ञान सारा और अपने ही निबड़ एकांत में बैठा हुआ चुपचाप अंतरलीन हो सुनता रहू मैं सुनने का संगीत प्रतिपल यह होगा यह हो तभी जीवन सफल भी है यह हो तभी कृतार्थ हुए ऐसा जो कर के मरता है वह मरता ही नहीं वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है लेकिन अभीपसा सिर्फ अभीप्सा ही न रहे सिर्फ मात्र एक ख्याल ही न रहे सिर्फ एक स्वप्न ही न रहे इस स्वप्न को रूपांतरित करो ऐसा कहो ही मत कि मौन के गहरे अतल में डूब जाऊं डूबो कौन रोकता है एक बहुत मजेदार बात है धन पाना चाहो हजार रोकने वाले क्योंकि उनको भी धन पाना है इसलिए प्रतिस्पर्धा है राष्ट्रपति होना चाहो साठ करोड़ का देश है साठ करोड़ आदमियों से टक्कर क्योंकि हरेक को राष्ट्रपति होना अरबी कहावत है कि परमात्मा भी हरेक आदमी के साथ खूब मजाक करता है जिसको बनाता है बनाने के बाद जैसे ही दुनिया में भेजने को होता उसके कान में फुसफुसा देता है कि तुस्से श्रेष्ठ आदमी मैंने कभी नहीं बनाया हरेक के कान में कह देता यही बात इसलिए हरेक अपने भीतर ये बात छिपाए रखता है कहे ना कहे मगर छिपाए रखता है कि मैं हूं श्रेष्ठतम ये दुनिया है बेहूदी और पागल और ना समझ कि अब तक मुझे पहचान नहीं पाई नहीं तो राष्ट्रपति मुझे ही होना ही चाहिए और तो कोई योग्य आदमी है ही नहीं योग्य हूं तो मैं हूं और तो सब अयोग्य यही तो संघर्ष है राजनीति का कि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं योग्य मैं सारी समस्याएं हल कर लूंगा हालांकि किसी को समस्याएं हल करने की पड़ी नहीं समस्या प्रत्येक को एक हल करनी कि मैं कैसे पद पर हो जाऊं एक ही समस्या है असली बाकी सब समस्याएं तो बकवास हैं बाकी समस्याएं तो उस एक समस्या को छिपाने के उपाय भीतर की यात्रा में एक खूबी की बात है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं योग प्रीतम कौन रोकता है कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें मौन होना है कोई अड़चन नहीं किसी से टक्कर नहीं यही तो आध्यात्मिक जीवन का सबसे सुंदर सत्य है कि वहां किसी से होड़ नहीं किसी से छीना झपटी नहीं आध्यात्मिक संपदा ऐसी संपदा है कि तुम कितनी ही पाओ किसी और की कम नहीं होती बाहर की दुनिया में तो तुम पाओगे तो किसी की कम हो ही जाएगी मैंने सुना है एक युवक और उसकी बहन दोनों हॉलीवुड पहुंचे युवक अभिनेता बनना चाहता था अभिनेता बन गया मगर हमेशा दिक्कत में ऋण उसके ऊपर ही जाए कमाए भी बहुत मगर जितना कमाया उससे ज्यादा उसका खर्च ऋण के बोझ के नीचे दबा जा रहा कभी भी दिवालिया हो जाएगा उसकी बहन हो गई वैश्य उसकी कमाई बढ़ती चली गई और धन के ढेर लगते चले गए एक दिन दोनों मिले बहन ने उससे कहा कि भाई मेरे मैं भी हॉलीवुड में हूं तुम भी हॉलीवुड में हो तुम पे ऋण ऋण बढ़ता जाता है मेरा धन ही धन बढ़ता जाता तुम कर क्या रहे हो तो उस भाई ने कहा कि अब तुझसे क्या छिपाना जिस कारण तेरा धन बढ़ रहा है उसी कारण मेरा धन खोड़ा है बाहर की दुनिया में तो अगर तुम्हारी जेब बजनी होने लगेगी तो किसी की जेब खाली होने लगेगी कोई लूटेगा तो तुम बसोगे कोई बस्ती उजड़ेगी तो तुम्हारी बस्ती आबाद होगी यहां तो जीवन छीना झपटी यहां तो हरेक हरेक का शोषक जो जितना कुशल जो जितना कपटी जो जितना बेईमान है वो उतना ज्यादा झपट्टा मार लेगा लेकिन भीतर की जगत में और ही अर्थशास्त्र है। वहां तुम्हारी संपदा जितनी बढ़ती है किसी की घटती नहीं उल्टे तुम्हारी संपदा के बढ़ने से औरों की संपदा बढ़ती है। मनुष्य जाति के इतिहास में से बुद्ध को महावीर को कृष्ण को क्राइस्ट को मोहम्मद को जरथुस्त्र को काट दें अलग कर दें और आदमी में क्या बचेगा आदमी वापस झाड़ों पर बैठा हुआ नजर आएगा आदमी वापस जंगली हो जाएगा आदमी में कुछ भी नहीं बचेगा ये थोड़े से लोगों ने जो भीतर की संपदा पाई उस संपदा के कारण आदमी की चेतन की ऊर्जा बढ़ी एक व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो सारी मनुष्यता जैसे एक सीढ़ी ऊपर उठ जाती पता भी नहीं चलता तुम्हें लेकिन तुम्हारे भीतर क्रांति हो जाती एक व्यक्ति बुद्ध होता है तो उसकी रोशनी उसकी जगमगाहट तुम्हारे अनजाने तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर जाती उसकी सुगंध तुम्हारे नासापुटों को भर जाती तुम पहचानो न पहचानो तुम आभार मानो न मानो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता जब वसंत आता है तो हजारों फूल खिल जाते तुम चाहे देखो चाहे न देखो लेकिन हवा में गंध होती है तुम्हारे नासापुट गंध से भरते हवा में ताजगी होती पक्षियों के गीत होते तुम सुनो न सुनो तुम बहरे रहो रहो मगर गीत तो तुम्हारे प्राणों में प्रवेश करते ही जाते चुपचाप, बिना किसी पग ध्वनि के एक व्यक्ति का जागृत हो जाना सारी मनुष्य जाति के जीवन में जागरण की एक लहर को पहुंचा देता है तो भीतर का अर्थशास्त्र बड़ा उल्टा है वहां एक पाता है सबको मिलता है बाहर की दुनिया का अर्थशास्त्र ऐसा है वहां एक पाए तो बहुतों का चिंता है मौन के गहरे अतल में डूब जाऊं तुम कहते हो योग प्रीतम डूबो शुभ है तुम्हारे लिए भी औरों के लिए भी छूट जाए यह परिधि परवेश शब्दों का महद व्यापार ज्ञान सारा ज्ञान ने थोड़ी तुम्हें पकड़ा है पागल हो तुम उसे पकड़े हो शेख फरीद हुआ एक सूफी फकीर एक आदमी उससे आया और कहने लगा कि कैसे कैसे यह संसार छूटे शेख फरीद तो बहुत मस्त किस्म का आदमी था अल्हड़ उसके जवाब भी अल्हड़ होते थे वो एकदम उठा वह बोला आप कहा चले फरीद ने कहा कि तुम्हें उत्तर देता हूं बैठ वो एकदम उठा और पास ही एक खंबे को पकड़ के जोर से चिल्लाने लगा बचाओ भाई बचाओ वह बोला कि आप कर क्या रहे हैं आप होश में हैं? आपने पीपा तो नहीं ली बचाना क्या है फरीद ने कहा अरे खंबे से छुड़ाओ उस सादीन का आप भी की बातें कर रहे हैं खुद खंभे को पकड़े हुए हैं और कहते हैं खंबे से छुड़ाओ फरीद ने कहा तो तू तो आदमी होशियार है जब तुझे इतना समझ में आता है कि मैं खंबे को पकड़ा हूं इसलिए मुझे कोई और छोड़ा नहीं सकता जब तक मैं ही ना छोड़ दू तू रस्ता लग संसार को तू पकड़े है कि संसार तुझे पकड़े हुए जिस दिन छोड़ना हो छोड़ देना इतना शोरबुल क्या मचाना पूछना पाछना क्या पूछने पाछते ही हम इसलिए ताकि स्थगित कर सके हम पूछते हैं कि कोई रास्ता बताएं कि संसार कैसे छूट ना कोई रास्ता बता पाएगा और बताए भी कोई रास्ता तो कोई हम मानने वाले अभी हम और पता लगाएंगे आदमी दो पैसे की मटकी खरीदता है तो ठोंक ठोंक के बजा बजा के तो हम हर रास्ते को पूछेंगे अभी जाएंगे और सदगुरुओं के पास इधर और उधर और सब जगह भटकेंगे शास्त्रों में खोजेंगे जब तक ठीक रास्ता ना मिले तब तक ऐसे कोई हर किसी रास्ते पे थोड़ी चल पड़ेंगे इतने ना थोड़ी, ऐसे अज्ञानी थोड़ी ऐसे ना रास्ता मिलेगा ना संसार को छोड़ना पड़ेगा और रास्ता मिल भी जाए तो भी हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है बड़ा जाल है संसार का अभी मर जाओगे और एक क्षण में छूट जाओगे और संसार रोक नहीं पाएगा और सारा जाल ऐसे का ऐसा रहेगा एक महिला सन्यास नहीं होना चाहती थी तीन साल सोचती रही मैंने उससे बार बार कहा कि तेरी उम्र काफी हो गई सत्तर साल तेरी उम्र है कब तक सोचेगी ऐसे में कहीं मौत पहले आ गई तो फिर मुझे दोष मत देना उसने कहना नहीं नहीं आप भी कैसी बात करते हैं ऐसी बात कहनी नहीं आप ऐसी अफसग उनकी बात नहीं कहनी चाहिए अफसग उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मौत तो आएगी अब सत्तर साल की तू हो गई कितने दिन तुझे और जीने का इरादा है मौत के पहले सन्यास ले ले मौत के बाद तू लेना भी चाहेगी तो मुझे देने में मुश्किल होगी और मौत के बाद तू कृपाई करना आई मत क्योंकि भूत प्रतों को सन्यास देने की कोई परंपरा ही नहीं वैसे ही मैं काफी झंझट में पड़ा हूं और कहां भूत प्रतों को सन्यास देकर झंझट लूंगा तू क्षमा करना अगर मर जाए तो कृपा करना फिर मतान संयोग की बात बिल्कुल संयोग की बात कि दूसरे दिन ही वो एक मोटर से टक्कर खा गई अस्पताल में भर्ती उसका बेटा भागा हुआ आया उसने कहा कि आपने भी कैसी बात कह दी मेरी माँ मोटर से टक्कर खा गई ना आप ऐसी अपशगुन बात कहते मैंने कहा कि तुम भी पागल हुए हो जितने लोग मोटर से टक्कर खाते हैं कोई मेरे अपशगुन कहने से ड्राइवर को क्या पता कि मैंने तेरी मां से क्या कहा है? मैंने कहा तू फिक्र कर भाग जा जल्दी और पूछ उससे कि अभी सन्यास लेना हो तो ले ले मगर उसकी मां ने कहा कि सोचूंगी और 24 घंटे बाद वो मर गई मरते वक्त उसने अपने बेटे से कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात हुई मैं तो चली और सच कि संसार जहां कहता है जाल सब वैसा का वैसा मेरे नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मैं संन्यास न ले सकी तुम जाओ और इतनी प्रार्थना करना कि कम से कम मेरी लाश को माला पहना दे वो बेटा आया मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि भूत प्रेत हो के नहीं लाश को माला पहनाने से क्या होगा अब लाश तो मिट्टी जिसको लेना था सन्यास, वो पक्षी तो उड़ चुका वो तो दूसरे देह में प्रवेश कर चुका हो ये देह तो अब खाली वैसे तुम्हारा मन हो और तुम्हें दुख होता हो तो मैं माला दे देता हूं जाकर तुम पहना देना अपने मन को समझा लेना लेकिन अच्छा ये हो कि तुम सन्यास लो इसने कहा आप भी क्या बात करते अरे घर द्वार ग्रस्ती बच्चे ऐसी मेरी मां मर गई और मैं सन्यास ले लू तो अभी घर में हड़कम्प मच जाएगा मैंने कहा मां के मरने से कुछ हड़कंप मच गया है मरने से हड़कंप नहीं मचता सन्यास लेने से हड़कंप मच जाएगा यही भूल तुम्हारी माँ ने की उन्होंने कहा बस आप चुप रहें आप और कुछ आगे मत कहना क्योंकि कल ही आपने कहा और चौबीस घंटे मेरी मां खत्म मैं आऊंगा मैं जरूर आऊंगा कोई आठ साल हो गए अभी तक वो आए नहीं लोग शांत होने की मौन होने की भी व्यवस्था नहीं कर पाते कोई रोक नहीं रहा है शब्दों का उधार ज्ञान छोड़ने को कौन रोकता है ज्ञान तुम्हें पकड़ नहीं सकता है शास्त्र तुम्हें पकड़ नहीं सकते तुम ही जकड़े हो तुम छोड़ दो मुट्ठी, सब गिर जाएगा तुम कहते हो और अपने ही निबड़ एकांत में बैठा हुआ चुपचाप चाप अंतरलीन हो सुनता रहू मैं सून्य का संगीत प्रतिपद डूबो देर ना करो क्षण भर की भी देर उचित नहीं यह फूल नहीं है मेरे मन की भाषा है अवनी के मन में अंबर से मिल जाने की अभिलाषा है बन गई नयन मुस्कान शब्द हो गया हृदय का मौन मुखर अंतर मन के अनजाने कोने में आया मधुभाव उभर ये फूल नहीं है अलिखित मेरे छंदों की परिभाषा है खिर हुई अचिर्ता में पल भर सौरभ रंग रस की एक लहर मुरझाकर झरने के क्रम में खुलकर खिलना बस एक पहर यह फूल नहीं है कर्म वचन मन खिल पाने की आशा है यह खुला हुआ अपलक जैसे अंतर मन का ध्यानस्थ कायन है पलक पखरियो पर हंसता रवि कर चुंबित चंचल हिमकन यह फूल नहीं है मंत्र लुब्ध नयनों की अमर पिपासा है योग प्रीतम यह तुम्हारी अभी शुभ मंगलदाई यह तुम्हारे प्राणों की भाषा है यह तुम्हारे अंतर तम अभिलाषा है इसे पूरा कर इसे पूरा होने दो इसे सहयोग दो इसके लिए सब कुछ समर्पित करो और आ गया समय कि अपने निबड़ एकांत में डूबो जो जितना बुद्धिमान है उतनी जल्दी उसका समय आ जाता है जो जितना बुद्धू है उतनी देर लगाता है अब लहरने हैरने की गई बेला बहुत दिन में प्राण मन के खेल खेला ठहरने दो जल निथरने निखरने दो सरोवर को पड़ा रहने दो अकेला ठहरने दो मृतिका के कण अतल में उर्मिया उठने ना दो अब शांत जल में उतरने दो गगन को प्रतिबिंबित बनकर जागने दो जो मानस के अतल में मोह कैसा लोहे के इस आवरण से क्लेश कैसा काल के काया हरण से प्राण मन क्यों हो दुखी क्षण कण में अंतरिक्ष ना दूर हो अंत करण से हंस रहा सरसिज बनी मुस्कान वाणी खुला गुड़ रहस्य बोला मौन ज्ञानी बिंब गिम्बाधरा प्रत्युष वेला खुला नव अब खुला दर्पण स्वच्छ पानी अब लहरने हैरने की गई बेला मानसर पर निष्कंप लहरों का न मेला नाल पर द्रग बंद कर ध्यानस्थ सिज मध्य सर में हंस आत्मा का अकेला गए दिन लहरने हैरने के बीत गए क्षण दौड़ के आपाधा की तुम्हारे भीतर जो परम जिज्ञासा है वह उठी इन क्षणों को मूल्य दो क्योंकि कौन जाने ये जिज्ञासा फिर कब उठे कौन जाने ये अभिपसा फिर कब जगे ना जगे किन्हीं सौभाग्य के क्षणों में ऐसी अभी मनुष्य के प्राणों को पकड़ की इन क्षणों को चूकना उचित नहीं सब समर्पित करो सब अर्पित करो और यह क्रांति घटेगी घट सकती जरा भी अर्चन नहीं तुम्हारे अतिरिक्त और कोई अर्चन नहीं तुम ही चाहो अगर घटाना तो अभी घट सकती यही एक क्षण पर भी टालने की आवश्यकता नहीं कल की तो बात ही ना करना क्योंकि जिसने कल पर छोड़ा उसने सदा के लिए छोड़ा जिसे नहीं करना होता वह कल पर छोड़ता है अभी कर लो आज कर लो एक पल का भी भरोसा नहीं उतरो भीतर अपने ठहरने दो सब शांति में मौन में साक्षी बनो पुरानी आदत है विचारों की तरंगें कुछ दिन तक आएंगी आने दो देखते रहो निरपेक्ष भाव से निष्कम्प न बुरा कहो ना भला निर्णय मत लेना चुनाव ना करना तादात्म से अपने को अछूता रखना बस देखते रहना